अध्याय 19. जब प्रभु यीशु ये बातें कह चुके तब वह गलील प्रदेश से चले गए और यर्दन नदी पार यहूदिया प्रदेश में आए वहां एक बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे चलने लगी और प्रभु यीशु ने भीड़ में बीमार लोगों को स्वस्थ किया तलाक का प्रश्न कुछ फरीसी धार्मिक पंत के लोग प्रभु यीशु के पास आए और उनको परखने के लिए बोले क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को तलाक दिया जा सकता है क्या मोशे के नियम और शिक्षा के नजरिए से यह सही है प्रभु यीशु ने उत्तर दिया क्या तुम नहीं जानते हो कि दुनिया बनाने वाले ने आरंभ में आदमी और, और औरत को बनाया था और इसलिए पति और उसकी पत्नी दो नहीं परंतु एक तन है और उन्होंने एक नए अनोखे रिश्ते की शुरुआत की है यह रिश्ता उसके माता पिता के रिश्ते से अलग है अब वे दो नहीं परंतु एक हैं। इसलिए जिसे परमात्मा ने जोड़ा है उन्हें कोई इंसान अलग ना करे फरीसियों ने पूछा लेकिन परमात्मा के प्रवक्ता मोशे ने एक नियम बनाया जो कहता है कि एक आदमी अपनी पत्नी को तलाक का कागज देकर घर से जाने के लिए कह सकता है उन्होंने ऐसा नियम क्यों बनाया प्रभु ये ने उनसे कहा तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मोशे ने वह नियम बनाया इसलिए शुरुआत में परमात्मा का ऐसा नियम बनाने का कोई इरादा नहीं था मैं तुमसे कहता हूं जो आदमी अपनी पत्नी के किसी और के साथ शारीरिक संबंध रखने के अलावा यदि किसी और कारण से उसे तलाक दे और दूसरी औरत से शादी कर ले तो वह आदमी यौन पाप करता है शिष्यों ने उससे कहा यदि पति पत्नी का संबंध ऐसा है तो शादी ना करना ही अच्छा है प्रभु यशु ने उनसे कहा केवल वही लोग इस शिक्षा को स्वीकार कर सकते हैं जिन्हें अविवाहित रहने का वरदान दिया गया है जैसे कुछ लोग माता के गर्भ से ही नपुंसक पैदा हुए हैं कुछ हैं जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने परमात्मा के परम स्वर्ग के साम्राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया है जो यह शिक्षा स्वीकार कर सकता है वह स्वीकार करे प्रभु का बच्चों पर आशीर्वाद कुछ लोग अपने बच्चों को प्रभु यीशु के पास लाए कि वह उनके सिर पर हाथ रखें और आशीर्वाद दें पर शिष्यों ने उन लोगों को डांटा प्रभु यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो उन्हें आने से मना मत करो क्योंकि परमात्मा के परम स्वर्ग का साम्राज्य ऐसे लोगों का है जो इन बच्चों के समान हैं। प्रभु यीशु ने उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए केवल अच्छे कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं एक युवक ने पास आकर प्रभु यीशु से कहा गुरुजी, मैं कौन से अच्छे काम करूं जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो प्रभु येशु बोले तुम तो मुझसे क्यों पूछते हो कि अच्छा क्या है केवल परमात्मा ही अच्छे हैं। यदि तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो उनकी आज्ञाओं का पालन करो वह बोला कौन सी आज्ञाएं? प्रभु येशु ने कहा हत्या ना करो शादी के बाहर शारीरिक संबंध ना रखना चोरी ना करो दूसरों के बारे में झूठ मत बोलो अपने माता पिता का आदर करो और दूसरों से अपने समान प्रेम करो युवक ने उत्तर दिया इन सबका तो मैं पालन करता आया हूं मुझे और क्या करना चाहिए प्रभु यीशु ने उससे कहा यदि तुम सिद्ध होना चाहते हो तो जाओ अपनी संपत्ति बेच दो और जो पैसे मिलें उसे गरीबों में बांट दो और तुम्हें परम स्वर्ग में धन मिलेगा उसके बाद आना और मेरे शिष्य बनना वह युवक ये बात सुनकर उदास हो गया और वहां से चला गया क्योंकि वह बहुत अमीर था तब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा तुम मेरी बातों की सच्चाई को देख सकते हो अमीर व्यक्ति का परमात्मा के परम स्वर्ग के साम्राज्य में जाना कितना मुश्किल है यह बात सच है कि परमात्मा के साम्राज्य में अमीर व्यक्ति के जाने के मुकाबले ऊंट का सुई के छेद में होकर निकल जाना ज्यादा आसान है यह सुनकर उनके शिष्य बहुत हैरान हुए और कहने लगे तो फिर कौन मुक्ति प्राप्त कर सकता है प्रभु येशु ने उनकी ओर देखकर कहा मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है पर परमात्मा के लिए सब कुछ संभव है इस पर पत्रस ने उनसे पूछा देखिए हम तो सब कुछ छोड़कर आपके शिष्य हो गए हैं परमात्मा हमें क्या इनाम देंगे प्रभु ये ने कहा मैं सच कहता हूं जब परमात्मा का साम्राज्य पूरी तरह से पृथ्वी पर आएगा और तेजस्वी मानव पुत्र अपने राजसी सिंहासन पर बैठेगा तो तुम जो मेरे शिष्य हो बारह सिंहासनों पर बैठोगे और इसराइल देश के बारह वंशजों का न्याय करोगे जो कोई भी मेरे लिए अपने भाई बहन पिता माता बच्चे घर और जमीन को छोड़कर आया है वह न सिर्फ इन सब का सौ गुना पाएगा परंतु मोक्ष भी प्राप्त करेगा जिन्हें यहाँ कुछ नहीं समझा जाता है वहाँ उन्हें बहुत सम्मान मिलेगा और जिन्हें बहुत कुछ समझा जाता है उन्हें वहां कोई सम्मान नहीं मिलेगा